अखिल भारतीय किसान सभा का प्रतिनिधि होने नाते सब को राम राम दूसरा डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जो पिछले 15 साल से डॉक्टर साहब बारह साल 12 साल से इस मुहिम को चला रहे हैं जैविक खेती कुदरती खेती जहर रहित खेती जो भी नाम दीजिए आप इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो विधिवत तौर पर पहले किसान आए फिर वैज्ञानिक आए फिर संगठन आए इस तरह का आयोजन किया जा रहा है ये इनका बहुत ही मानता है और ये केवल रोहतक में हो ऐसा भी नहीं है ये तो राजस्थान तक महाराष्ट्र तक इधर जो है ना चंडीगढ़ तक जगह जगह इन्होंने आयोजन किए हैं बहुत अच्छे अच्छे आयोजन किए हैं इनका शुक्रिया एक तो दूसरी बात जीवन के मूल सूत्र हैं हवा पानी भोजन मूल सूत्र है जीव ठीक चलाने के लिए तो पहले आवास सब ठीक ठाक चाहिए पर्यावरण का उड़ा बहुत आवश्यक समर्थन करें इस बात का पर्यावरण तो हमने बचा के रखना है खेती करनिया ही बचाएगा पर्यावरण को यह भी समझ लो आप दूसरा पानी की बात है पानी भी हमने बचा के रखा है जो केमिकल का प्रयोग करते पानी भी साथ में साथ दूषित तो होता है जहर तो खेत में जब गिरेगा पानी के माध्यम नीचे जाएगा जमीन में और फिर वो निकाल का, का पानी या दूसरा कोई भी पानी है तो यो काम भी अपने जब है तो केमिकल की खेती रासायनिक खेती तो बंद करनी पड़ी सच्चाई है या कितनी देर में बंद कर लियो बंद करें छूता होगा और राह भोजन का सवाल तीसरा भोजन तो शुद्ध चाहिए चाहिए निधि बीमारियां अनाप शनाप कुछ कुछ होने लाग रहा है लाइलाज भी कई बीमारियां होगी इसलिए सूक्ष्म हो जाए भोजन थोड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं लेकिन हो जाए शुद्ध इसके ऊपर जोर है जीवन से जुड़ा सवाल है जो कुदरती खेती को यू नहीं आवा में बात है यह वास्तव जीवन में उतरने वाली बात रही हमारे संगठन की हम बिल्कुल प्रचार प्रसार तो करते ही करते हैं आज से चार पांच साल पहले खेती भी में कर लेता सीधी सीधा अब तो नहीं हो पाती और कोशिश यह रहती है जिस तरह फूल कुवार है या और दूसरा तीसरा कोई है हम कोशिश करते हैं इनका नाम बताया जावे जाए वहां ये चीजें मिलती हैं खेती करते हैं इनके पास से भी हमारे कई हुए लोग दूसरे भी हैं ये प्रचार प्रसार में आप कोई कमी नहीं डालते रही अगली बात मार्केटिंग की भी एक जरूरी है जिसके ऊपर आज कता लाग रहा है बाजू ने सरकार तरफ से आपने जानकारी होगी तीन कृषि पर पिछले दस महीने झापा बैठे यहां तो मार्केटिंग का ही तो सवाल है जो देखा जा तो और के हैं खेती में क्या क्या बदलाव अपनी जगह एक बात है लेकिन मार्केटिंग के ऊपर तो हमने निगाह रखनी है पड़ेगी इससे बच नहीं सकते आप और जो तरीका बताया प्रोसेसिंग वगैरह का उसके ऊपर भी आना पड़ेगा अपनी चीज को फिनिश गुड में जोना प्रयोग करके बेचिए नेचुरली अभी बार में गया मैं देखा क्या क्या चीज है लग रही। का अरक, के लिए अपनी में। वो निकाल के रखा है चिड़ी गांव का है नाम तो मैंने पूछा नहीं मतलब गांव पूछ लिया हा राम निवास वो सात सौ रुपए लीटर के हिसाब से कुछ बोल रहा था मगर भाई पैकिंग छोटी ले थी मेरा जी तो करे प्रसाद सर भेजे मैं कोई सरकार ने कंगाल बना रखा है देख लिया आपने महंगाई इतनी हो रही है रसोई के ऊपर तो कति डाल रखा है हमारी बहन बेटियां जानती है रसोई क्या समस्या है कुछ नहीं जाता लेकिन महंगाई की वजह से इतना महंगा है सारा सिस्टम में तो जी तो करे भाई सिर्फ कद लेना चाहिए पेट दर्द हो जाए कुछ और हो जाए बहुत अचूक दवा है वो लेकिन स्थिति है अपनी ये मार्केटिंग का सिस्टम आपा ने बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा और मैं तो चाहूंगा कुछ थोड़े बहुत दिन में मुनासिब दामों पर भी दिया जाए मुनासिब ठीक ठाक ताकि एक आम साधारण आदमी कहीं पहुंच में वो चीज आ जाए और बतौर संगठन ने मेरे पास ये दो प्रकार की किताबें हैं बाकी तुम्हें दे आ बाहर जो वैसे देनी थी वितरित करनी थी पचास किताब लिया था इस आंदोलन से संबंधित ये पेमेंट की है एक इंग्लिश में है मैटर ऑफ सर्वाइवल ऑफ दिजेंट्री और एक है आपका जो बीच में आया रजिस्ट्रेशन वगैरह दौर एक निकल के आई थी चर्चा हुई थी वैज्ञानिकों ने भी करी थी किसानों ने भी की अपना संघ बनाओ कोऑपरेटिव बनाओ जो भी है ग्रुप बनाओ किमें नाम ले लो उसको उसके ऊपर कानूनी सहायता वो देगी उसमें कानून की पूरी व्याख्या है उसकी कोपरेटिव एक्ट की कैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएं कहा है क्या सारी चीजें हैं उसका नाम है कृषि संकट और किसान सहकारी योजना ये दोनों पेमेंट पर हैं चार चार कापियां हैं नमूने के तौर पे ले आया था ठीक लगेंगी जिनको बाकी मिल सकती हैं बाद में तो ये ले लें और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए या जरूर कहूंगा डॉक्टर साहब जुटे रहो हमारा जो, जो तन मन जो भी स्थिति है आप हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं डाला यह जरूर है भाई पैंसठ छियासठ साल की उम्र होगी सीध नमशीर खेती करने की स्थिति नहीं है लेकिन प्रेरित करेंगे लोगों आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनी और कोई निकल के उसके लिए धन्यवाद बलवान सिंह जी हम ये चाहते हैं कि आपके संगठन के अंदर आप व्यक्तिगत तौर तो पे तो खेती भी की है आपने जैविक खेती और आप व्यक्तिगत तौर तो पे तो प्रोग्रामों में भी आए हो हम चाहते हैं कि ऑल इंडिया किसान सभा और बाकी सारे संगठन अपने संगठन के अंदर इस चीज़ पे चर्चा करें और संगठन की तरफ से ट्रेनिंग कैंप लगवाएं। व्यक्तिगत तो आपका हमें मालूम ही है पर हम ऑल इंडिया किसान सभा ऑल इंडिया का संगठन है चलो हम ऑल इंडिया की बात नहीं करते हरियाणा की आपकी जिम्मेदारी है हरियाणा में आप दो चार जिलों में कैंप लगवाइए और संगठनों सबसे कह रहा हूँ मैं आपके बात बोल रहा हूँ तो इसलिए मैं आपके संगठन का नाम ले रहा हूँ मैं किसान पंचायत का भी और सबका हरियाणा में अपने संगठन में सीरियसली इसको डिस्कस करो क्योंकि छोड़ते यूं कहें पैदावार तो घट्ट है चुक करे सरकार करवाओ अब सरकार कब करवाएगी जब किस सरकार से तो किसान मांग करते हैं तो भी नहीं मानी जाती है मानी जाती है कैसे बिना मांग किए कैसे मानी जाएगी और किसान मांग तब करेगा जब किसान को खुद जचेगा कि ये चीज़ होने वाली है हमने इतना कर दिया है कि किसी ने देखना हो तो हरियाणा में खड़े खेत देख सकता है इससे आगे इस आंदोलन को ले जाने का काम किसान संगठनों और बाकी नागरिक संगठनों का है तो हमें केवल प्रचार प्रसार में आपका समर्थन नहीं चाहिए आपका संगठन और सारे किसान संगठन अपने संगठन के अंदर इस पर मीटिंग करें विशेष मीटिंग करें अपने ट्रेनिंग कैंप लगवाएँ चाहे हों करने वाले किसान हों चाहे तो ये हम केवल प्रचार प्रसार से आगे आपसे वो चाहते हैं डॉक्टर ने जो जिम्मेदारी संगठन की लगाई है मैं अपने संगठन में रोहतक में कम से कम कह सकता हूँ पूरे हरियाणा की तो बात बाद में करूँगा रोहतक में कम से कम दो ट्रेनिंग कैंप एक महमे के एक दूसरे इलाके में अपना बतौर संगठन जरूर करवाएंगे और इससे अगला सवाल भी खड़ा थोड़ा हो गया खड़ा मेरे दिमाग में सरकार ने चंडीगढ़ में प्रोग्राम था हमारा जैविक खेती का डॉक्टर साहब मंत्री, को, मंत्री आया था मेरा ध्यान नहीं कोई दूसरा कोई आया था उसने यह बात रखी शायद मुख्यमंत्री आया हो तो उसने यह बात रखी वह दस प्रतिशत बजट का टोटल एग्रीकल्चर का जो बजट है उसका दस जैविक खेती में लगाएंगे वह घोषणा हुई थी लेकिन व्यवहार में तो कहीं दिख नहीं रहा व्यवहार में तो किसान तो लग रहे हैं अपने अपने तरीके से अपनी ताकत से तो हम सरकार से भी यह मांग कराएंगे संगठन के माध्यम से बिल्कुल राइटिंग में जाएंगे कृषि मंत्री को हरियाणा के को अगर भाई जो दस प्रतिशत घोषणा हुई थी महाराज याद है साइड लिखी हुई चीजें आपने दौड़ है उसको जो ना लागू करो बजट में दस प्रतिशत आपने आकर रखी है आज से कई साल पहले की बात है तो यह भी आप मांग ट्रेनिंग कैंप भी जो है ना लगवाएंगे और पूरा मतलब जितनी अपनी मदद को संगठन की भी अपनी व्यक्तिगत भी धन्यवाद अगले प्रतिनिधि आए संगठन से उससे पहले एक अलेवा के अलेवा गांव की तरफ से घोषणा है कि जय बाबा धुणेवाड़ा विकलांग गौशाला अलेवा में गोमूत्र के ड्रम ड्रम भरे रहते हैं किसी किसान को या संस्था को ज़रूरत हो तो वो जायज़ रेट पर ले सकता है और फ़ोन नंबर दिया है कैशियर साहब का फ़ोन नंबर है चुरानवे छियासठ जीरो और प्रधान जी का नंबर है चुरानवे एक सौ तो जिंद के खास तौर से आ, आसपास के इलाके के किसान वो नोट कर लें हाँ जी एक बारी पहले इनका